नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और पिछली बार हमने आई स्पेशलाइजेशन के बारे में बातें की थी अपतलमोलॉजी के बारे में बातें की थी डॉक्टर सचिन जी से और आज हम लोग करियर इन गाइनाकोलॉजिस्ट जी हां इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ विशेष डॉ दीप्ति दाती हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं और आप भी इंदौर से बिलोंग करते हैं और काफी लंबे समय से गायन का प्रैक्टिस आप हाँ कर रहे हैं तो चलिए डॉक्टर दीप्ति दाते का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू <laughs> कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी डॉक्टर दीप्ति जी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा कि आपका गायनिकोलॉजी बनने का जो यात्रा है आपने कैसे इसको एज ए करियर चुना या पहले से ही आपको मालूम था कि मुझे गैनिक बनना है या बाद में आपने अपना डिग्री करते करते या ट्वेल्थ के बाद आपने डिसाइड किया एक्चुअली मेरा तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं डॉक्टर दीप्ति दाते एमबीबीएस हाँ. डीजी हूँ गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन पीजी किया है और 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ गायनेकोलॉजी की हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरे केस में तो ऐसा रहा कि मतलब बचपन से ही मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना है क्योंकि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में डॉक्टर्स थे मैं उनको देखती थी और बचपन से ही मतलब स्कूल में जैसे सिखाया जाता नोबल प्रोफेशन है तो मेरी भी उस तरह की वृत्ति थी पहले ही कि मतलब मुझे लोगों की सर्विस करनी है उनको सुख देना है उनके सफरिंग्स को दूर करना है ऐसा मेरे मन में पहले से ही था तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता था कि डॉक्टर बनके ही हो सकता है उस समय में जब बचपन से और फिर देखा भी था आसपास डॉक्टर्स को तो मतलब मुझे यही फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी कि कोई ऐसे सफर होते हुए आए और हम, हम उन्हें ठीक करें तो उनको जो खुशी मिलती है तो वो सच्ची कमाई मुझे लगती थी मतलब तो मैं ऐसे कैरियर के हिसाब से उसको नहीं लिया था मेरे को तो मतलब एक लाइफ वो चाहिए थी कि जिसमें मैं मदद कर सकू लोगों की मतलब मैं ऐसा चुनू क्योंकि शुरू से ही मतलब बाबा पहले से ही मतलब मेरे ऊपर हाथ रहा है मैं हमेशा ट्रॉफ कर ही रही हूं तो मतलब हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहने के कारण मदद मिलती गई और अपने आप ही मतलब दिमाग में आया कि डॉक्टर बनके ही मेरा जो सपना है कि लोगों की मदद करूं हुँ, हुँ, और उनके दुख दूर करने में उनकी सहायता करूं तो वो इसी के थ्रू हो सकता है तो इसमें बाबा की मदद मिलती गई एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है उस टाइम पर हमारे टाइम पीएमटी चलता था तो जैसे आगे बढ़ते जाते हैं टेंथ इलेवेंथ में आजकल सभी को पता लगता रहता है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इस तरह से पढ़ाई करनी इस तरह से अपियर होना है तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना रहता है ट्वेल्थ के बाद फिर उसके बाद कॉलेजेस चूज करना रहता है आपको तो बाबा हर कदम पे मदद करता गया अपने आप ही राहें सुलझती गई मतलब जैसा सिर्फ मेरे मन में यह एक गुड इंटेंशन था कि मुझे ऐसा ना तो मैं उस टाइम सोचा था कि मैं इस पे से बहुत पैसा कमाऊंगी या कुछ मुझे ऐसा कुछ <laughs> उसके थ्रू पैसा कमाने का मेरा इंटेंशन नहीं था तो मतलब मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आपके हाई गोल्स हो मतलब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कभी भी पैसा कमाने वाला इंटेंशन रख के नहीं करना आपके मन में गुड इंटेंशन होना चाहिए उस चीज के लिए तो आपका सपना जरूर पूरा होता है मतलब भगवान साथ देता है आपको सपना पूरा करने में क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है तो मतलब जैसे बचपन से हम सुनते आए थे कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं तो फिर मतलब वो फीलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी हम भी कुछ सोसाइटी के लिए कर पाए तो अगर जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मतलब स्टूडेंट्स के लिए संदेश रहेगा कि अपने मन में अच्छी भावना रख के करना mm -hmm. तो यू विल बी अ गुड डॉक्टर सिर्फ एक सक्सेसफुल या बहुत नाम वाला डॉक्टर होने से इतना मतलब नहीं रहता जितना आप एक अंदर से एक बहुत गुड डॉक्टर हों जिनको देख के पेशेंट्स को देख के खुशी हो वो अपनी सफ़रिंग्स शेयर कर पाए क्योंकि जैसे हमें भी एमबीबीएस के टाइम पे ये सिखाया गया था कि आपका सिर्फ दवाइयों लिखने का काम करना है बीमारी ठीक करने का ऑपरेशन करने का काम नहीं है आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब उनकी जो मेंटल स्टेट है क्योंकि जैसे ही कोई रोगी भी होता है तो वैसे ही मन से भी कमजोर रहता है वो और जैसे आजकल प्रूव हो गया है कि मतलब साइकोसोमेटिक डिसीजेस जो हैं वो 95 परसेंट स्ट्रेस के कारण हो रही हैं तो ये खाली फिजिकल लेवल पे नहीं है ये चीजें जो हैं वो मेंटली जो वीक रहते हैं वहां से शुरू होती है बीमारियां जो है तो आपको उनको मानसिक सहारा भी देना बहुत जरूरी तो उसके लिए आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए पहले कि आप उनको इस तरह से संभाल पाए तो मतलब ये सब चीजें पॉइंट्स दिमाग में रख के फिर आप करें और अंदर बहुत स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए किसी के कहने के लिए कि आ, आ, पे, पेरेंट्स का प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है या फिर आपका बहुत सपना है कि आप बहुत पेशेंट से पैसा कमाओ ऐसे इंटेंशन से कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अंदर जब स्ट्रांग डिजायर रहता है तभी आप इस प्रेशर मतलब क्योंकि डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट कोर्स है और उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी रहती है कंटिन्यूस मोटिवेशन लगता है और बहुत लंबा कोर्स है और इतना इजी प्रोसेस नहीं है एमबीबीएस करके पीजी करके और अपने को मतलब प्रोफेशनल लाइफ में सेटल करना तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन की जरूरत है तो वो मोटिवेशन जो है वो तभी मिलता है जब आपको अंदर से इच्छा हो डॉक्टर बनने की और उसमें भी अगर आपको अच्छा इंटेंशन हो कि मुझे कुछ सोसाइटी की मैं मदद कर पाऊँ तो वो आपको बहुत मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए तो उसके सहारे आप मतलब इजीली ये सब चीजें क्योंकि चैलेंजेस तो हैं पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है सभी बोलते हैं टाइम भी ज्यादा लगता है लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा मोटिवेशन है तो फिर आप इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं और पढ़ाई के दौरान आ, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी जैसे अभी तो हमें जैसे ज्ञान मिल गया है आ, ब्रह्म कुमारी इसमें मैं ग्यारह साल से चल रही हूं तो अब मुझे चीजें समझ में आती हैं कि उस टाइम हम भी स्ट्रेस लेते थे कि भई कैसे मार्क्स आएंगे क्या होंगे तो ये स्ट्रेस के कारण नहीं करना अपने उस पढ़ाई करते जाना है अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाना है ड्यूरिंग एमबीबीएस और जह, जहां से भी मदद मिले टीचर्स से या फिर अपने सीनियर्स से उनसे मदद ले लेके आगे बढ़ते जाना है तो वो ईजी हो जाएगा क्योंकि डेफिनेटली डिफिकल्ट कोर्स है टाइम देना पड़ता है और आपका समय काफी सारा जाता है इसमें तो जैसे सबसे पहले तो 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम से एमबीबीएस करना है और उस दौरान आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लें कि क्योंकि क्लिनिकल वो लगती है पोस्टिंग्स उसमें आप सारे डिपार्टमेंट्स में जाके आपको पता चलता है किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है किस तरह का मतलब किस फील्ड में क्या है तो उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद फिर उसी दौरान आप प्रीपीजी के लिए भी तैयारी कर लें तो फिर जब प्रीपीजी वाला एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें फिर रैंक के हिसाब से भी आपको चूज करना रहता है तो उसमें मेरा मतलब एक संदेश यह भी रहेगा कि जैसे सपना तो रहता है अपना कि हमें इसी फील्ड में करना है मतलब इसी ब्रांच में करना है पीजी लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता आप तो मतलब किसी भी ब्रांच में कर ले और अगर आपके मन में सेवा भाव है तो आप किसी भी ब्रांच में कर रहे हैं तो आप वो सेवा भाव अपने पेशेंट्स को मतलब उनके प्रति दे सकते हैं तो उसमें इतना ब्रांच का बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो बस यही ब्रांच में जाना है दूसरी ब्रांच में नहीं जाना है कॉम्प्रोमाइज करके भी आप उस फील्ड में मतलब क्योंकि रैंक का आजकल बहुत ज्यादा रहता है अपने हाथ में चीजें नहीं रहती हैं कभी कभी तो उससे फ्रस्ट्रेट ना हो कि मतलब मुझे ये फलाना ब्रांच चाहिए थी और नहीं मिली मुझे उसमें करना पड़ गया तो आप उसी में करके यही ईश्वर की इच्छा समझ के उसी में आगे करके उसमें आगे सक्सेस अपने करें और पूरा मन लगा के करें और इस इंटेंशन से करें कि मुझे तो बस लोगों की सेवा करनी है उनकी सफरिंग्स दूर करनी है तो आप जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे बिल्कुल तो बिल्कुल इसके लिए थोड़ा नॉलेज भी अपने आप मिलता ही जाता है सीनियर से मतलब एमबीबीएस के दौरान भी और फिर आपका पोस्टिंग जो इंटर्नशिप में पोस्टिंग लगती है उसमें भी पता चल जाता है कि कौन कौन से ब्रांचेस है आपका किस में इंटरेस्ट है आपको खुद ही डेवलप हो जाता है उस चीज में उस फील्ड में इंटरेस्ट तो फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी प्री पीजी में आप ऐसे बहुत ज्यादा वो ना रखें कि मुझे बस इसी इसमें करना है सारी ब्रांचेस सा अच्छी हैं अगर आप उसको ऑनेस्टी से कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन में आगे जाके भी उसको ऑनेस्टी से कर रहे हैं तो यू आर सक्सेसफुल इन एनी फील्ड तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको यही डॉक्टर यही स्पेशलिस्ट बनना है क्योंकि अभी सारी ब्रांचेस में सारी फील्ड्स में बहुत स्कोप है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग विशेष एमबीबीएस के बाद आप जो है स्पेशलाइजेशन किसी में भी कर सकते हैं वो आपकी रूचि के अनुसार और आपने अपना जो यात्रा है वो आपने बताया कि डॉक्टर फैमिली होने के नाते मुझे भी बचपन से यही सपना था कि डॉक्टर बनू और आपने ये भी देखा कि भाई एक सेवा भाव के हिसाब से आपको हमेशा ये दूसरों को हेल्प करने का जो अंदर से भाव था उसको वो आप डॉक्टर के फील्ड में देखते थे डॉक्टर दूसरों को हेल्प करता है और कोई भी दर्दी आता है डॉक्टर के पास तो वो अच्छा होके जाता है तो दुआएं भी देता है डॉक्टर को भी अच्छा लगता है तो नेक्स्ट गॉड इसलिए डॉक्टर को कहा गया कि, कि दूसरों के दर्द को कम करते हैं तो ये भाव जो है आपके अंदर प्योर इंटेंशन था सेवा का जिसकी वजह से आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हम डॉक्टर दीप्ति जी से बातें कर रहे हैं और वो गैनिकोलॉजिस्ट है तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे चीजें हैं इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है और जो खास इन चीजों को कैसे हम लोग समझें और इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वैसे उन्होंने अभी आपको एक इंटीमेशन तो दे दिया कि पढ़ाई आपको ध्यान से करना है थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करके इन चीजों को कर लेते हैं और प्योर इंटेंसेंट एक प्योर भावना से अगर आप करते हैं तो आपको ईश्वर की मदद मिल जाती है और आप इसमें स्पेशलाइज कर ही लेते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं रीजन वन जीरो सेवन पर करियर ऑप्शन जी हाँ डॉक्टर दीप्ति से बातें हो रही है सुनते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं और डॉक्टर दीप्ति जी से बातें हो रही हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो चलिए डॉक्टर दीप्ति जी मैं चाहूंगा कि छोड़ी सी बातें हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है ये आपने क्यों चॉइस किया इसके पहले आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ही लेकिन फिर भी इसमें स्पेशलाइजेशन करने का कोई कहानी है क्या एक्चुअली uh, प्रीति <laughs> में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी आई स्पेशलिस्ट के लिए भी था सर्जरी के लिए था एनएससीसीए के लिए था अच्छा और अच्छा ये गायन अच्छा के लिए भी था अच्छा और उन सब में मुझे डिग्री का कोर्स भी मिल रहा था और इसमें डिप्लोमा का था क्योंकि मैं जैसे बताया पहले भी कि आजकल तो जो रैंक्स आती है उसके हिसाब से ही हो पाता है आपके अच्छा पास अच्छा अच्छा आप अपने हमेशा हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे एमडी करना है तो एमडी ही मिल जाएगा तो गायनी में डिप्लोमा अच्छा था मिल रहा था बाकी सब मुझे डिग्री कोर्स मिल रहा था तो भी मतलब वो छोड़ के मैंने गायनी इसलिए चूज किया कि कहीं ना कहीं जैसे बचपन से मेरे अंदर संस्कार था मतलब पेरेंट्स ने मुझे ऐसे कभी लड़की समझ के नहीं ट्रीट किया क्योंकि मैं शुरू से भी पढ़ाई में भी अच्छी थी तो हम मेरे दो बड़े भाई हैं लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये लड़की है आ, इसको कम पढ़ाना है तो मैं हमेशा से उस उसी इसमें रही कि हम बराबर के हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे गायनेकोलॉजी में तो ये कि प्योर मतलब विमेंस के लिए है सर और देखा गया है मतलब समाज में थोड़ा सा दबी हुई रहती है महिलाएं तो मतलब उनके प्रति मतलब मेरे को एक वो था कि इनका भी वैसी बनी पोजीशन सोसाइटी में जैसे मैं खुद हूं मतलब मेरे को कभी ऐसे हीन भाव से नहीं देखा गया कभी मेरी फैमिली तो मैं अपने मन से उनको जितना सपोर्ट दे सकूं मैं अपने अम, अपने से मतलब उनको मॉरल सपोर्ट क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ मतलब जैसे आती हैं सारी फीमेल पेशेंट्स ही मेरे पास रहती हैं तो, तो वो अपने, अपने अपने घर की कहानी सुनाती रहती है तो मेरे से जितना हो पाता है बाबा की मदद से शक्ति से मैं उनको मॉरल सपोर्ट देती हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है और सफरिंग्स उनकी मतलब रहती ही हैं तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इसी फील्ड में काम करूंगी विमेंस के लिए तो मतलब डबल वो उसमें सेवा हो जाएगी एक तो शारीरिक तौर पे भी हो जाएगी है है। और उनको मॉरल सपोर्ट के लिए मिल जाएगा तो मैं लास्ट मोमेंट पे जाके मैं दूसरा एमडी लेने वाली थी और छोड़कर मैंने लास्ट मोवमेंट बाबा मुझे ने मुझे शायद डिप्लोमा के लिए टच कर, कर दिया कि ये लो और इसमें आप सेवा करो आगे से तो इस तरह से गायनिकोलॉजी में मैंने चूज किया तो इसमें बहुत ही अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी यहां पर एक इंसाइट जरूर मिल रहा होगा कई बार हम लोग सोच के कुछ और आते हैं और हमें कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर या ऊपर वाले की जो है कृपा बनी रहती है आप उसमें अच्छा करेंगे तो शायद उन्होंने आपके लिए कोई सीक्रेट जो है करियर छुपा के रखा होगा जो आपको संतोष और सेटिस्फेक्शन देता है कई बार हम लोग अपने मन से सोचते हैं कि हम अपने कलीग्स या अपने दोस्तों को देखकर या फिर हम पैसे को देखकर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमें वो चीजें तो मिल जाती हैं लेकिन अंदर से जो सेटिस्फेक्शन है संतोष जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाता है फिर उसके लिए हमारा मन हमेशा जो है एक कमी रह जाती है सुकून जो पाना चाहते थे वो रह जाते हैं तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि सरकमटेंसेस अगर ऐसा कुछ आता है और आपको अपना जो चॉइस uh, है उसको अगर चेंज करना पड़े तो बिल्कुल कीजिएगा आप और देखिए आपको बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस और सीक्रेट ऑफ गॉड का आपको देखने को मिलेगा और किसी भी चीज को आप करें दिल से करें तो अच्छा ही होता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और दीप्ती जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आज के समय में गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके पास क्या चैलेंजेस रहती हैं जी गायनेकोलॉजी का तो जैसे शायद आम लोगों को तो पता नहीं होगा जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में सभी को पता है कि सबसे स्ट्रेसफुल ब्रांच है जी, जी, क्योंकि जी, क्या रात बेरात आपको उठ के नींद से उठ के तुरंत भागना बिल्कुर। है डिलीवरी के लिए <laughs> और जब तक मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गायनेकोलॉजी से होती क्योंकि दो लाइफ से डील करते हैं तो जिनको भी लेना है अगर गायनेकोलॉजी तो बहुत कमिटेड रहे और इसके लिए तैयार रहें कि आपको नींद को अपने आराम को अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत बार भिल्कुर, भिल्कुर। तो अगर इसकी तैयारी है तो ही लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रेसफुल है लेकिन आजकल उसमें भी ऐसी थोड़ी सिंपल सब स्पेशलिटीज आ गई हैं जैसे इनफर्टिलिटी है, है और उसमें भी गायनिक अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हैं तो उसमें थोड़ा सा इतना इमरजेंसी का वो नहीं रहता लेकिन अदरवाइज टू तो स्टार्ट विथ अगर आप सिर्फ पीजी डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको इमरजेंसी तो हमेशा उसके लिए रेडी रहना ही पड़ता है उसमें भी आपको थोड़ा सा अपने मन को मजबूत भी रखना जरूर रहता है क्योंकि हर हमेशा आपके हिसाब से चीजें चले ऐसा नहीं होता समटाइम्स आपको एडवर्स आउटकम्स uh, भी मिलते हैं तो उसके लिए अपने मन को मजबूत रखना रहता है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें बाकी जो भी रिजल्ट हो वो तो जैसे हम बोलते हैं कि पहले से ड्रामा में सब फिक्स है ही तो उसके लिए अपने मन की मजबूती रखें ऐसे मतलब डिसअपॉइंट नहीं हो जाए फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए तो बहुत बड़ा मतलब एक गायनकोलॉजिस्ट मतलब मैं अपने बीस साल की प्रैक्टिस में तो ये कहूंगी कि मतलब ज्ञान में आने के बाद ही मैं खुद को संभाल पाई क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी क्योंकि हम चाहते तो हैं कि अच्छा हो सब लेकिन एक ये ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से अब रिस्पॉन्ड करेगी हर बार जैसा किताबों में लिखा हुआ वैसा नहीं होता है नहीं। तो प्रैक्टिस में देखते देखते आप सीखते हैं लेकिन एक चीज को आप दूसरे पर अप्लाई नहीं कर पाते हर एक का केस अलग अलग रहता है तो उसमें जब ईश्वर का सपोर्ट आपके ऊपर रहता है तब आप बहुत स्मूथली चीजें कर सकते हैं तो इसलिए भगवान ने तो आपको भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है जब हम पीजी में पहली सर्जरी करते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं कि पहले भगवान का नाम लो जिसको भी आप मानते हो उनको याद करो फिर सर्जरी चालू करो तो उससे एक एक्स्ट्रा एक, शक्ति तो मिलती ही है तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन में तो ईश्वरीय शक्ति काम करती ही है ये हम स्वयं नहीं इतना मजबूत नहीं है कि जो कर सकते हैं वो ऊपर से करा रहा होता है और अगर इस फीलिंग से करेंगे तो जरूर सब कुछ अच्छा ही होता है और अगर कभी एडवर्स आउटकम हो भी तो आपके ऊपर उसका ऐसा फ्रस्ट्रेशन और इफेक्ट नहीं आता है नहीं। क्योंकि वो तो ड्रामा में जैसा है कभी ये तो सभी लोग आजकल तो मीडिया के कारण इतना पता चलता भी है कि कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है कभी नहीं भी मिलता तो उसका स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें मतलब जैसा जो होना है उसी हिसाब से होगा ही वो बस हम अपनी तरह से ऑनेस्टी से करते जाएं। डॉक्टर दीप्ति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि इमरजेंसी वाली जो बात है वो गायनेकोलॉजी में हमेशा रहता ही है क्योंकि मैटर्निटी आप देखेंगे हमेशा रात को होता है 12 के बाद जो है मोस्टली डिलीवरीज जो है आफ्टर ट्वेल्व टू मॉर्निंग सिक्स के पहले ये सारी चीजें होती हैं और उस समय डॉक्टर को जो है जागना ही पड़ता है उनके स्टाफ को भी जागना पड़ता है तो ये एक चीज है और इसमें आपने जैसे कहा कि दो जिंदगी के लिए आपको हमेशा हाँ। रेडी रहना पड़ता हाँ। है तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप और इसीलिए आपका जो है जिम्मेवारी ज्यादा रह हो जाता है तो थोड़ा सा कमिटमेंट है इसमें और आप अगर कर लेते हैं तो अच्छा कमा भी लेते हैं और अच्छा नाम भी होता है और आपको दुआएं भी बहुत मिलती हैं तो बहुत सारे गायनिकोलॉजिस्ट हैं जिनको काफी दुआएं मिली हैं और बहुत ही अच्छा एक रिस्पेक्टफुल जॉब है एक अच्छा जो है आम, क्रीम नाम जो रहता है और हमेशा बच्चे का डिलीवरी होने के बाद आ, उसमें कुछ कॉम्प्लीकेशन होता है तो उसको अगर ठीक करते हैं आप तो जिंदगी भर मा, माता पिता याद करते हैं हर बार की हमारा डिलीवरी इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर ने किया था वरना कहीं भी अगर जिक्र होता है घर में तो वो आपका नाम जरूर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी आपके पास रहता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद डॉक्टर साहबा से हम उनके कुछ अनुभवों को सुनेंगे और साथ ही साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी आ जाई है पहले तो डिलीवरी सभी लोग घर में करते हाँ। थे और अभी हॉस्पिटल बहुत जरूरी हो गया ऐसा क्यों इसके पीछे क्या रीजन है और आज गैनाकोलॉजी में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए उसके बारे में जानेंगे तो कहीं मत जाइएगा आप सुना है जुमाल वन वन जीरो करियर ऑप्शन डॉक्टर दीप्ति जी से सुनते रहो मुस्कुर रहा तेरा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं डॉक्टर दीप्ति जी हमारे साथ हैं आप इंदौर से हैं और गायनकोलॉजिस्ट हैं जिसके बारे में हमने काफी अच्छी बातें आपसे सुनी और अब मैं चाहूंगा डॉक्टर दीप्ति जी की गैनिक में क्या क्या टेक्नोलॉजी आए हैं वैसे ही हम लोग स्टोरीज जो सुनते हैं घर में ये उस समय तो गांव में भी एक माई होती थी वो सभी का डिलीवरी करती थी और तभी कोई मना सर्जरी की बात नहीं आती थी आ, ना डॉक्टर की बात आती थी वो अपने आप ही सब ठीक हो जाती थी तो वो चीजें और अभी जो टेक्नोलॉजी आया तो मैं चाहूंगा कि दोनों चीजें अब बताइए शुरू शुरू में आप जब नया इस फील्ड में आए तो उस समय कैसे काम करते थे और आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बताएं जी। जैसे कि हर फील्ड में मतलब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड हो गई है मेडिकल फील्ड में तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हो गई जी, है जी, जी। जैसे पहले तो मतलब एक्सरे से ही पता किया जाता था कि बेबी कैसा पोजिशन कैसी है हाँ। तो जबकि वो सेफ नहीं होता था तो भी अब कुछ ना कुछ जानना है इसलिए एक्सरे से पता किया जाता था और पहले मतलब जैसे एक्चुअली जो ऑब्स ब्रांच है ऑबस्ट्रेटिक्स एंड गायनकोलॉजी तो पहले तो वो ऑप्स्ट्रेटिक्स ही था मतलब कि डिलीवरियां कराना लेकिन अब वो गायनकोलॉजी का भी पार्ट काफी सारा हो गया तो काफी लोग डिग्री लेके उसके बाद गायनेकोलॉजी फील्ड में भी चले जाते हैं जो जिसका डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है तो इन सब चीजों में एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आ गई है पहले घरों में डिलीवरीज हो जाती थी लेकिन फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते थे वो पता नहीं चलते थे आ, उसमें मां की जान भी चली जाती थी बहुत बार बच्चे भी काफी बार नहीं बच पाते थे तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस तरह सिस्टम किया था कि भाई जितनी भी डिलीवरीज हो हॉस्पिटल डिलीवरीज हो घर में ना हो क्योंकि सेफ्टी की दृष्टि से तो ये पहले चेंज आया कि सब जगह ये प्रचार किया गया भाई हॉस्पिटल पहुंचो घर में नहीं कराओ डिलीवरीज फिर उसकी वजह एक्सरे से पहले डिटेक्ट होता तो फिर अल्ट्रासाउंड मशीन आई उससे काफी हेल्प मिली तो में जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई तो वो सेफ भी था तो कारण काफी हेल्प मिली फिर अभी मतलब फिर उसके बाद भी क्या है जैसे हम तो रोज डिलीवरी वाले पेशेंट्स को देखते हैं वो बिचारी इतनी दर्द में रहती हैं उनसे इतनी संपत्ति लगती है मतलब ये सभी को पता ही है कि मतलब लेबर पेन्स बहुत मतलब दर्दनाक होते हैं तो उसमें भी लेबर एनालजेसिया वगैरह आ गया तो मतलब एक डिलीवरी भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया है मतलब महिलाओं के लिए <laughs> उससे डर जैसे उसका डर बैठा हुआ रहता था महिलाओं की भाई क्या होगा डिलीवरी के टाइम इतना दर्द कैसे सहन करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज आ गई है कि लेबर एनालजीसिया जो आ गया उसमें दर्द का पता ही नहीं चलता है और बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है माताओं का फिर उसके बाद में जो दूसरी मतलब ब्रांचेस है काफी लोग डिग्री लेके फिर गायनिकोलॉजी ब्रांच में चले जाते हैं उसमें बहुत सारी सब स्पेशलिटीज हैं इनफर्टिलिटी है लेप्रोस्कोपी है तो नहीं। नहीं। उसमें काफी मतलब एडवांसमेंट बहुत हो गया रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं तो और उसमें इनफर्टिलिटी में भी काफी सारी चीजें आ गई है अभी पीआरपी वगैरह जो जो ऐसे केस लगते थे कि ये तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है ये तो होगा हो ही नहीं सक्सेसफुल उसमें भी आजकल सक्सेस रेट मतलब टेस्ट्यूब बेबी वगैरह में बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए सिक्सटी सेवेंटी परसेंट रेट तक मतलब सक्सेस रेट हो गया है क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें पूरा काम कर रहा है अभी तो उस लेवल पे जाके मतलब जीन के लेवल पे काम कर रहे हैं कि आर्टि जो ऐसी बीमारियां जो कि जन्म जाती रहती थी जिनको जो बच्चे पैदा हो जाते थे और जिंदगी और माँ बाप उनको संभालते रहते थे वैसी स्टेज में मेंटल रिटार्डेशन और ऐसे तो उसके लिए जेनेटिक लेवल पे ही वो उसको ठीक कर देते हैं तो फिर वो सही हो जाता है वो मतलब जीन के लेवल पे भी करेक्शन कर दे रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काफी सारे मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से जो जो गड़बड़ियां गड़ हैं उनको सही करते जा रहे हैं फिर जैसे लेप्टोस्कोपी है तो उसमें की होल सर्जरी है तो मतलब बिना इंसिजन का बिना टाके का ऑपरेशन हो जाता है आ, तो उसमें पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है वो क्योंकि वो एक दिन में ऑपरेशन हुआ दूसरे दिन चल के घर में भी चले जाते हैं और अपना रेगुलर सब काम भी कर सकते हैं तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल क्योंकि इसका मतलब फायदा बहुत ज्यादा है पेशेंट को पहले तो आठ आठ दिन डिलीवरी तक के पेशेंट पड़े रहते थे आजकल तो दूसरे दिन ही चलवा देते हैं उनको और तीन चार दिन में घर भी जा सकते हैं और की होल सर्जरी में तो सभी पेशेंट को भी बहुत आराम मतलब लगता है मतलब उसके ये क्या उसके कारण ये हो गया टेक्नोलॉजी के कारण कि जो मन में डर था लोगों का ऑपरेशन का कि वो निकल गया कि अरे बहुत दर्द होगा ऑपरेशन के बाद तो चलना फिरना बंद हो जाएगा रेस्ट दो तीन महीने लेना पड़ेगा तो वो सारी चीजें ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसके कारण ये सारे डर निकल गए हैं न आपको ज्यादा रेस्ट करना पड़ता है दूसरे दिन आप चल के घर जा सकते हैं और दर्द भी बिल्कुल नहीं होता पेनलेस हो जाती है सर्जरी तो ये सारे फायदे होते हैं फिर वो सर्जन फ्रेंडली भी होते हैं मतलब ऑपरेशन जो सर्जन कर रहे हैं उनको भी इतना ज्यादा थकान नहीं होती उसमें फिर रोबोटिक सर्जरी में तो और ही ज्यादा मतलब और उसके साथ प्रसिक्षण भी ज्यादा आ गया है मतलब एक्यूरेसी ज्यादा आ गई है क्योंकि हमको ज्यादा अच्छे से वो चीजें दिखती हैं आंखों की बजाय और मैग्निफाई होकर दिखती हैं चीजें तो टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली बहुत फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को तो उनका डर थोड़ा निकलता जा रहा है मतलब की सर्जरी के लिए जो डर है ऑपरेशन के लिए उससे दूर हो रहे हैं डॉक्टर दीप्ति जी बात ही अच्छी बात है आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और ये जो नया टेस्ट टू बेबी का जो आपने जिक्र किया इसमें क्या एआई और फिर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है थोड़ा सा बताएंगे उसमें जो है ना एक जैसे काफी सारे टेस्ट्यूब में भी इसीलिए किया जाता है बेसिकली कि जो नेचुरल तरीके से कंसेप्शन नहीं हो रहा तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स रहते हैं तो उसमें से बहुत सारे अननोन फैक्टर्स रहते हैं जो कि पता ही नहीं क्यों नहीं हो रहा तो और जैसे पुराना जैसे अंदर जो लाइनिंग होती है यूटस को एंटोमेट्रियम बोला जाता है तो वो जैसे खराब हो डैमेज हो तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए था कि अरे इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता इनको तो फिर वो एडोप्ट ही करना पड़ेगा तो लेकिन अब उसके लिए भी मतलब जो एंडोमेट्रियम को भी हेल्दी बनाने के लिए पेशेंट के ही ब्लड से वो लिया जाता है सैंपल उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं पीआरपी प्रिपेयर करा जाता है पेशेंट का ही खुद का किसी से अच्छा, डोनेट करके नहीं और फिर उसको डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है एंडोमेट्रियम में तो वो हेल्दी एंडोमेट्रियम बन जाती है अच्छा। तो फिर वो एटमॉस्फेयर पैदा करती है कि मतलब वहां पे कंसेप्शन का ऐसा एन्वायरमेंट हो जाता है तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आजकल चल रही है मतलब जो जैसे पुराने टीबी के केस थे जिनको पहले आरटीबी हुआ रखा है तो उनका फिर ऐसे नेचुरल तरीके से नहीं हो पाता तो ये सब टेक्नोलॉजी से उनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मेरे ही दो तीन पेशेंट्स जिनको मैंने रेफर किया था उसके लिए वो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया उसमें तो वो मतलब जहाँ पे नाउमीदी थी वहां पे वो पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है उनका बेल्ग। बेल्ग। तो इस तरह की काफी सारी और जिनके जीन के लेवल पे जिनको बीमारियां डिटेक्ट हुई है वो उसी के मतलब प्री जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं उसको तो उसमें पहले ही वो पेरेंट्स का वो लेके क्रोमोसोम्स लेके स्टडी कर लेते हैं अच्छा, और उस लेवल में अगर खराबी हो क्योंकि क्या है ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है पेरेंट्स पे अगर कोई ऐसा ये रहता है दिव्यांग दिव्यांग बच्चा दिव्यांग कोई पैदा हो तो वह बर्डन बहुत हो जाता है तो उसको उसी लेवल पे पहले ही कंसेप्शन के पहले ही मतलब डिटेक्ट कर लिया जाता है कि इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते ऐसा तो इस तरह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस या परेशानियों से बचाव के लिए आ गई हैं मतलब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जी जी, जी। डॉक्टर दीप्ति जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि ऐसे टेक्नोलॉजी आज जो है हेल्पफुल है हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा मददगार बन रहा है और जो बाद में आने वाले कॉम्प्लीकेशन है उसको भी ठीक किया जाता है ये आपने बताया और मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि गायनिकोलॉजिस्ट बनने के बाद हमारे विद्यार्थी मित्रों को ऑप्शन क्या क्या है सिर्फ हॉस्पिटल या प्रैक्टिस इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर वो काम कर सकते हैं देखिये सबसे पहले तो पीजी करने के बाद फैशर्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम किस फील्ड में जाएं तो आजकल जैसे इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि हमारे पास भी जैसे पेशेंट्स काफी ज्यादा 50% पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के ही आते हैं नहीं, तो नहीं, उसमें जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए बहुत फेलोशिप्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती हैं एक्सपीरियंसिस ले लें फिर किसी किसी को जिनको सर्जरी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है नहीं, तो नहीं, वो लेप्रोस्कोपी वाला फील्ड ले लें वो भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल और बहुत सेटिस्फाइंग है क्योंकि अब पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट देते हो पेशेंट खुश होकर जाते हैं कोई चीरा नहीं लगता तो कोई दर्द नहीं होता और वो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है वापस आजकल सब वर्किंग रहती हैं लेडीज भी तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है अपने काम पे वापस जा सकती हैं तो इसके लिए बाहर से थोड़ा डिग्री वगैरह ले लें तो अच्छा रहता है मतलब लेप्रोस्कोपी के लिए जी, जी, एक जी। बार मतलब शुरू में पीजी के बाद ही निकल मतलब ये सारे फेलोशिप्स कर लें क्योंकि एक बार प्रैक्टिस शुरू करने के बाद फिर उतना टाइम मतलब ऐसा फिर वो वो नहीं रह जाता इतना ज्यादा क्योंकि पढ़ाई का उतना बीच में गैप आ जाता है तो पढ़ाई करते हुए जब एक बार पीजी हो गया उसके बाद ही सारी फेलोशिप्स कर लें उसके बाद फिर प्रैक्टिस में उतरे क्योंकि फिर एक्सपीरियंस मिल जाता है तो फिर इनफर्टिलिटी और लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं और आजकल की नीड भी है ज्यादातर लोग मतलब एक्सपेक्ट भी करते हैं कॉमन पब्लिक कि ये इन्हीं चीजों में ज्यादा जाते हैं तो मतलब पीजी होने के तुरंत बाद ये एक, एक, एक, दो तीन साल और लगा दें और इसमें फेलोशिप्स वगैरह करके फिर अपनी प्रैक्टिस चालू करें तो फिर उसमें ज्यादा मतलब सक्सेस मिलती है क्योंकि इसी के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसमें फिर बाद में फिर लगता है एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद कि अरे हम ये वाला कर लेते हैं पहले शिव तो अच्छा रहता है उससे पहले ही कर ले तो तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस चालू, चालू कर दे हाँ, के साथ साथ हो गया तो साथ ही साथ तो हो जाता है क्योंकि पढ़ाई के उसमें रहते ही फ्लो में तो उसी के साथ हो जाता है नहीं तो फिर बाद में वापस करने फिर वापिस फिर डे वन से शुरू करना पड़ता तो उतना वो नहीं रहता ट्राई सही बात है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर दीप्ति जी थैंक यू सो मच और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मैं ये जो विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं मेरा ये मैसेज है कि आप मन में सेवा भाव रखें और सच्ची भावना रखें आप इस हिसाब से नहीं प्रोफेशन को चूज कर करें कि ये दूसरे प्रोफेशंस जैसा नहीं है कि जहां भी भी पैसा भी कमाया जाता है जैसे मेरे भी जो सब कजिन्स वगैरह हैं जो दूसरे फील्ड्स मतलब जो नॉन नौ, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है वो भले ही मतलब उनका ज्यादा स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा अच्छा होगा लेकिन उससे कंपैरिजन कभी ना करें क्योंकि ये कंपैरिजन मैंने भी देखा अपने फ्रेंड्स में सब में आता ही है कि भाई वो दूसरे प्रोफेशन में है और उनका ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है तो हम इसके लिए डॉक्टर नहीं ये प्रोफेशन नहीं चूज करें कि हमें पैसा कमाना है उसे क्योंकि ये है ही ऐसा प्रोफेशन ही अलग है ये तो ये कमर्शियलाइज को ना करें मतलब अपने अंदर सेवा भाव रखें अच्छी भावना रखें और ईश्वर को मतलब ये समझ के कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया ये कार्य करने के लिए वो मुझसे करवा रहा है भी तो भी इस भी भावना भी। से करेंगे तो आप 100 परसेंट सक्सेसफुल होंगे और स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे क्योंकि इस चैलेंजिंग और डिमांडिंग प्रोफेशन में भी आप आराम से पीसफुल लाइफ जी सकते हैं ऐसी भावना के साथ में जी डॉक्टर दीप्ति जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया और डॉक्टरी पेशा में या मेडिकल फील्ड में जब भी आप आए तो आपका इंटेंसिटी जो है बहुत प्योर होना चाहिए सेवा भाव होना चाहिए तभी आप इसमें सक्सेस पाते हैं और दुआएं मिल जाती हैं दूसरों से कम्पेरिजन कभी मत कीजिए तो ये संदेश था डॉक्टर दीप्ति जी का आप सभी विद्यार्थी मित्र इसे जो है याद रखें और इसी उद्देश्य को लेकर आप जन कल्याण सेवा के लिए आप इस फील्ड में आये इन्हीं शुभ के साथ डॉक्टर दीप्ति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है, है, करते हैं बहुत ही अच्छा अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छी बातें आपने बताया गायनकोलॉजी के बारे में चलिए विद्यार्थी मित्रों दीप्ति जी का संदेश और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा करियर बनाने में करियर फ्रेम करने में तो आप अपना करियर अच्छे से फ्रेम करें सोच समझ के फ्रेम करें और मैं चाहूंगा कि एक दो बार इस एपिसोड को जरूर सुने आप नेट के माध्यम से और फिर अपने करियर को फ्रेम करें अपना करियर अच्छा बनाए ब्राइट फ्यूचर हो आपके अपना और माता पिता का नाम रोशन करें सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करें इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर कुछ नए करियर के बारे में आपसे जुड़ेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमागनी जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहोरा ha